एवं भगवान के वासुदेव की लीला कथा का अमृत पान हम कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है बहुत सारी संदेह मिटे हैं हमने जाना कि जीवन जन्म जो कुछ भी है एक नाट्यशाला का नाटक है और पात्रता भर ही हम जीते हैं और हमारी इन गुत्थियों का समाधान नाना प्रकार से ऋषियों ने किया ब्रह्म सूत्र में हमें मिला और हमने थोड़ा बेटा तो इसको और हमने नाना कथाओं में भी सत्य को जाना सांप्रदायिक सूक्ष अमृत है वो हमारे जीवा जीवन को नाटकीय जीवन को व्यवस्थित करती है लेकिन उनके पास हमारे गहन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं धर्म ही हमको हमारा समुचित परिचय देता है और हमारे सभी संदेहों का निवारण करता है हम केवल बाहर का यज्ञ ही जानते थे जब तक वेद में नहीं आए थे और जब वेद में आए तो वेद ने बताया कि बाहर का यज्ञ नैमित्तिक है क्योंकि तो वह वा वाह्य जगत नैमित्तिक जगत है जैसे बाहर आचार्य उपाचार्य हवन कुंड यज्ञ की अग्नि सामिग्री साकल्य और एक यजमान होता है बाहर सब अलग अलग होते हैं भीतर वो सब मुझ में वास करते हैं वो संपूर्णता मेरी उन्हीं के साथ जुड़ती है तो मैं एक संपूर्ण मानव होता हूं आत्मा यज्ञ का आचार्य है मेरे भीतर मेरा प्राण वायु ही उपाचार्य है यह तन सामिग्री है साकल्य है नौ माताएं नौ अग्नियां नव दुर्गाए जो ब्रह्मज्वालाएं हैं वे ही यज्ञ की अग्नि है और जीव रूप में ही यजमान जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं पढ़ो कबूतर से क उसी प्रकार वाह यज्ञ से अंतर यज्ञ गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे और जब संप्रदाय विदेशियों के नकल करके प्रकट होने लगे क्योंकि सनातन धर्म में सांप्रदायिकता का पूर्ण निरोध है यहां जीव मात्र से भेद की चर्चा को भी नहीं स्वीकारा गया एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे तो ये दुकाने ये मठ ये सनातन धर्म नहीं सनातन धर्म को मानने वाले यथा संप्रदाय हैं वो हमारे व्यावहारिक वाह जगत के जीवन को सुव्यवस्थित करें उनका स्थान वही तक है लेकिन मेरा पूर्ण स्वरूप मुझे पढ़ाने का अधिकार मात्र वेद को है आए उन्हीं बच्चों की भांति गुरुकुल में प्रवेश पाए आज की रिचा खोलें, देखें क्या कह रहे कहते हैं आज की ऋचा खोल लें, कहते हैं सं शोचस्व देव वि धूम अग्नि अर्षम मिए्य मि ये प्रशस्त प्रशस्ता दर्शतम या आज की ऋचा है हम जानते हैं कि हमारे ऋषि घोर काणव हैं और ये ऋग्वेद के पांचवें ऋषि हैं और एक एक ऋचा हम पढ़ते चले आ रहे हैं संग माने संयुक्त हो जुड़ जाए सी दी सीद कहते हैं इसी से सदन बना है घर बना है हिद स्व स्व माने आत्मा आत्मा रूपी घर में प्रवेश करे देखो क्या बात है मैं आपसे पूछता हूं आप कहां रहते हो आप कहते हो फलानी गली में फलाने मकान में वो हां हमारा घर है बोला वहां तो नहीं है तुम्हारा घर कहां है तो फिर आप ज्यादा जोर मारते हो तो कहते हो ये शरीर ही मेरा घर है हमने कहा आत्मा के हटते ही ये घर कहां है घर कहां है तुम्हारा जो आत्मस्थ है वही गृहस्थ है जो आत्मस्थ है वही ग्रस्त है जो आत्मा में स्थित है सिर्फ वो ग्रहस्थ है बाकी सब गृहस्थी का स्वांग भरते हो भले कहते हो ग्रस्त है वो भी लेकिन तुम जानते क्या हो कि ग्रस्त होता क्या है फिर कहूं गांव के लड़कों लड़के जोश में आए और पहुंच गए पीजीआई में बोले लाइए हम मरीजों की सेवा करेंगे अब सबके हार्ट खोल डाले उन्होंने गाँव के लड़कों ने तो क्या हुआ यही तो ग्रहस्थ धर्म निभा रहे हैं आप क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं गृहस्थ होता क्या है गृहस्थ को जानना गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे आशादी हो गई बच्चे हो गए हा और माया जगत में फंस गए बोले भाई यही गृहस्थ धर्म है ना कहा संीद स्व स्व मन आत्मा के घर में जो आ जाओ जुड़ जाओ उस घर में प्रवेश पाओ महा उस महान घर में आओ जो अजर अमर है जो नीति घर है तुम्हारा देख रहे हैं आहुति बाहर दे रहा हूं बात भीतर की करता हूं आप सबके वेद को वेद के रूप में है युगो ने कभी देखा नहीं इसीलिए तो यह तमाम भाष्यकारों के बाद भी अछूते रह गए कभी इनकी व्याख्या ना हो पाए, जबकि ये सरल भक्ति के अमृत ग्रंथ हैं और मत भूलो के गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज आप बड़े नहीं समझ पा रहे हैं। भागते हैं क्या कह रहे हैं संशीद स्व जोड़जा अपने घर में आत्मा के घर में आए उस महान घर में असी हो सोचस्व ये सोच शब्द सूची से बना है है ना आत्मा में ही पवित्र पवित्राओ आत्मज्योतियों में नहाए अतिशय निर्मल हो जाए तीरथ तुम सारे कराए, और वो अमर तीरथ जो बसता था तुम में उसका तुम भान भी ना पाए वैकुंठ था भीतर और नरक जिये हो बाहर अपने को कभी पढ़ न पाए कभी जान न पाए उम्र तमाम यूं ही बीत गई मानते थे कि हमने हम बड़े समझदार हैं ना ही तुम्हारी चतुराई ने तुमसे गोविंद खोया है लूट छीन के ले गई क्योंकि तुम चतुराई चत्र, से चपलता से तथा कथित सम अपनी बुद्धिमत्ता अथवा मैं ये कहूं कि धोखाधड़ी हो उसी को तो बुद्धिमत्ता कहते हो आजकल तुमने सोचा इसके सहारे हम जी लेंगे लेकिन तुम भूल गए कि तुमने जीवन का वो अमृत वो क्षण खो दिया है जो है। और भटकाव ही तो रह गए बाकी और जो बटोरा है उसको छोड़ो शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो तुम कमा रहे हो अथवा गवा रहे हो विचार करो पूछो अपने आप से कि ऐसी चतुराई चपलता और चंटाई से नारायण हम भोले होते तो गोविंद आप में तो होते बाबा ने भी कहा मानस में सबसे भले वे मूड़ जिने न व्यापे जगत गति तुमने जगत के साथ लिपट कर गोविंद कवाए है कितना कमाए हो और कितना गवाए हो जरा हिसाब कर लो तुम्हें चतुराई को नहीं भक्ति को सम्मानित करना था कुटिलता को नहीं सरलता में आना था वो नहीं आई कह रहे सोचस्व आज आत्मा की पवित्रता में पवित्र हो जाओ पवित्रतम हो जाओ कहो कि नारायण बस आप ही हैं सर्वस्व आप है सचराचर आपका है ये निमित जगत है सेवक हूं आपका दास हूं आपका तो सचराचर का दास हूं गोविंद हर विचार आप ही से आरंभ होकर आप ही तक आता है हर सोच आपसे शुरू होती है आप ही में खो जाती है प्रभु इच्छा भी आप ही से जागती है और आप ही में समा जाती है नारायण सर्वास्वाप है फिर भजन भजन होगा कीर्तन कीर्तन होगा गीत गीत होगा हर ओर अमृत होगा और जियो विषया सत्य जगत और गाओ भजन भाई ये कौन सी भक्ति है मैं जानता नहीं हूं दो रास्तों पर नहीं चला जाता एक के होकर दूसरे को जिया जाता है कि नारायण हम आपके हैं हम आप ही में रहेंगे आपकी पवित्रता में रहेंगे सोचस्व सीध बाहर बनके दूत आपके आपके निमित्त होकर सचराचर की सेवा कर देंगे घर में हैं, परिवार में हैं, संसार में हैं, गोविंद निमित्त बस आपके इसमें कौन सा घाटा हो जाता तुम्हें बनाते हो मिल्कित और बनते हो मालिक और कहते हो कि वो मालिक है तुम्हारा मालिक अब होगा कहां जो खुद बना है मालिक उसको मालिक मिलेगा अब कहां उस चरा सी पास समझते नहीं हम क्या कहते हैं शोचस्व देव बीतमा आत्मा में ही सदा के लिए मिट जाओ बीत जाओ या वीत का बीत कर लो सीधे अर्थों में वीत माने व्याप्त हो जाना मिट जाना अपने अस्तित्व को खो बैठना तो देव बीतमा उस महान में आज अपने आप को अंतिम रूप से मिला दो कि प्रभु दो नहीं रहते प्रेम की राह में तो एक ही हुआ करता है नारायण आप तो नित्य रहो हम आप में मिल गए हम आपसे कुछ पाते नहीं है हम तो अपने को आप में मिटाने आए हैं देवी तमाम बोलो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ तुम डिक्शनरी में नहीं पाते हो पता नहीं हमारे विद्वानों को क्या, क्या हो गया आगे क्या कहते हैं वी धूमम अगने हाँ संधि विचेद हो जाएगा ना धूम अग्नि का हो जाएगा धूमम अगने वी धूमम अगने धूम कहते हैं धुएं को वी माने विगत जो निर्धम अग्नियां हैं जो ब्रह्म ज्वालाएं है जिनमें धुआं नहीं होता है वी विधूम अगने वो यज्ञ जो प्रज्वलित है जो धुएं से रहित है इसे पहले ऋषि में भी हमने पढ़ा है। वी धूमम अगने अरुषम जो ज्योतिर्मय है उस आत्मा रूपी यज्ञ में मे ध्या घुल जाए आज बन के सामग्री आत्मज्वालाओं में, में समाएं अब दो क्यों रहें चलो एक हो जाए क्योंकि जब तक यह सामग्री यज्ञ नहीं हुई थी यह चिता की राख से पेड़ों के गर्भ में अन्न नहीं पड़ी थी और जब तक वो अन्न यज्ञ नहीं हुए भस्म नहीं हुए शिशु का रूप नहीं पाए तो ये ही राह है जो मुझे अनंत की ओर ले जाती है पित्र तो आवागमन में भटकाएगा तुवी धूमम अगने अरुषम ये उसी से घुल मिलकर उत्पन्न हो फिर शिशु के रूप में देवत्व में एक नवजात शिशु के रूप में जन पाए प्रशस्त और अमर रहा को प्रशस्त करें उसका दर्शन करें उसी में मिलें और नया जन आवागमन से मुक्त देवत्व में हो आओ अगली क्लास में आए कक्षा कक्षा पढ़ते आ रहे हैं हाँ चौरासी लाख योनियों से अन में आए अन्न से शिशु का रूप पाए आओ उन्ही ज्योतियों में जिनके द्वारा निरंतर आते रहे हैं आओ उनमें प्रवेश करें पेड़ पित्र ये जो चिता है पेड़ों की लकड़ियां उस यान में उत्पन्न तो होगा नहीं कुछ आवागमन में भटकेगा आओ कि इधर इसमें यज्ञ हो और ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जाए आओ के आवागमन से मुक्त हो आओ के नित्य राह पाए इसे बहुत बार हम स्पष्ट करते रहे लेकिन हमारी सतही सोच हमें आगे पढ़ने नहीं देती एक बार इसमें कमिट हो जाए अर्पित हो जाए अंतिम रूप से संकल्पित हो जाए तो वैकुंठ जिए वैकुंठ पाए अनंत की राह भी मिले आप दुर्भाग्य से संप्रदायों के पास ही स्कूल ऑफ थॉट नहीं था उन्होंने कहा यह पुण्य कर लो वो कर लो इससे तुम्हें बैकुंठ मिल जाएगा यह सोच उन्होंने गुलामी के दिनों में विदेशियों से ली थी हम यथार्थवादी हैं और यहां धर्म एक महाविज्ञान है सृष्टि विज्ञान है तो यहां कोई कपोल कल्पित बात नहीं चली हर बात को प्रकृति रूपी ग्रंथ में प्रमाण सहित सिद्ध करना होता है उसके बाद ही उस सत्य को ग्रहण किया जाता है संप्रदायों में सबकी अपनी अपनी राह होती है जैसा कहें गुरु जी ठीक है हां संदेह मत करना नहीं दोजक हेल जहानों में भेज दी जाओगी उनके यहां होता था हमारे यहां शास्त्र है कि आओ तर्क करो आर्गू करो जीरा करो और जब समझ में आ जाऊं तो स्वीकारना जश तुम्ही हो सत्य तुम्हारा है तुम्ही को ग्रहण करना होगा कोई किसी पर सत्य थोपेगा नहीं हर व्यक्ति अपना सत्य स्वयं लेके आएगा इसलिए तर्क शास्त्र होगा ये सनातन धर्म है आए इसमें भी हाँ जाए। में भी आज है ब्रह्मसूत्र में भी आए क्या कह रहे हैं प्रकृत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता आज हमारी कितनी सतई सोच है क्या हम प्रकृति को ही अपनी संज्ञा सर्वनाम पहचान बनाएं और जो दिख रहा जो ये प्राकृतिक अवस्थाएं हैं इन्हीं को हम अपना जीवन के संकल्प बनाएं कि यही हमारी प्रतिज्ञाएं हैं यही हमारे संकल्प हैं और जो दिख रहा है वही सब कुछ है और उसी में हम अपने आप को जी रहे हैं जबकि सत्य नहीं है क्योंकि प्रकृति से न तो तुम्हारा नाम है ना यश है न जान है न पहचान है न कोई संबंध है प्रकृत प्रतिज्ञा दृष्टान हाँ, अनुप्रोधात यही सब कुछ है यह गलत है आज आप सब लोग बैठे हैं मेरे सामने आप कहते हो मैं इस बालक का पिता हूं उस स्त्री का पति हूं वगैरह वगैरह ये भी कहते हैं क्या सचमुच ये आपकी पहचान है क्या खाली जो दृश्य मात्र है यही आपकी पहचान है पूछता हूं आपसे अभी यह शरीर राख बन गया चिता की लकड़ियों पर क्या चार दिन बाद कोई बेटा कहेगा ये मेरे पिताजी हैं ये पत्नी कहेगी सुहाग है ये मेरा तो जो भी जान पहचान है वो ब्रह्म से है आत्मा से है वाह जगत नाट्यशाला का नाटक पर है मंच से उतरे ये सतही पहचान या क्या कहूं ये सामुदायिक सांप्रदायिक हाँ, ये सारी पहचानें खो जाती हैं और फिर रह जाता है एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते मैं पूछते हूं मुझसे अगले जन्म में कौन कहा गया मैं पूछता हूं मूर्खों कि तुमने उसको जाना कब था जो अपने को नहीं जाने वो अपनों को क्या जानेंगे बताओ मुझको जो अपने को नहीं जाने वो अपनों को क्या जानेंगे एक सवाल है मेरा कि प्रकृति प्रकृत प्रतिज्ञा दृष्टांता के बाहे जगत की प्रकृति ही सब कुछ है यही चेष्टा है यही जिज्ञासा है यही जान पहचान है यही सर्वस्व है ये अज्ञानियों की बात है क्योंकि प्रकृति तो वही थी अब शरीर नहीं थी तो रात थी थी तो कौन कहेगा ये मेरे पिताजी हैं कहेगा कौन पत्नी कहेगी ये मेरे पति हैं स्वाग है मेरे कौन बेटा कहेगा ये बाप है मेरा भूलो तो जब संबंध तुम्हारा यहां से वहां तक नहीं गया तो उसका अगला जन्म पूछते क्या हो मुझसे अपने को तो तुमने कभी जाना नहीं वो सांस देता रहा तुम्हारे झूठे भोजन को आत्मा बनके रक्त में बदलता रहा वो शबरी का राम बना रहा और तुम शबरी नहीं विश्वास बने छूठ में कपट में लोभ में फरेब में दंभ में मिथ्या मिथ्याभिमान में आसक्तियों और संकीर्णताओं में जिए तुम और वो शबरी का राम बना रहा वो भजन नहीं एक भाव चाहता था एक ईमानदारी बांधता वो तुम दे ना पाए अपने को कितना जाने कि अपनों को कितना जानते हो कि अगला जन्म भी देखना चाहते हो इस जन्म देख पाए हो क्या भीतर अपने न झांक पाए अपने को न पहचान पाए यही तो कथाएं हैं यही तो जीवन के अमृत हैं और यही भगवान लीलाओं में स्पष्ट करते हैं पिछले रविवार को हम भगवान वेद की कथा में थे ऐसे ही है ना हा वे की कहानी सुना रहे थे ना कि मां पाराशर ने कहा कि मेरे पिता पराशर हैं मैं उनका पुत्र हूं पाराशर हूं मेरी मां सत्यवती है योजन है जो शूद्र है त्याज है अंत्यज है इसलिए मैं सूत हूं अर्थात वर्ण शंकर हूं और फिर कथा में हमने जाना कि ये प्रकृति ही तो योजन गंधा है जो वसुओं से अभिशक् होता है ये शरीर ये तन ये सामग्री तो गांव के बाहर दुर्गंध का घोरे का ढेर बन जाता है ये यही तो योजन गंधा सत्यवती है और इसी सत्यवती के पास पराशर अर्थात ब्रह्म में वास करने वाला शर सूर्य शर और शर दोनों सूर्य के नाम अर्थात आत्मा ब्रह्म वो ब्रह्म गया योजन गंधा के पास घूरे के पास सत्यवती चल आज मैं फिर तेरा वरण करूं और लौटा दे एक वेद व्यास तो घूरे के ढेर में सत्यवती ने कहा भगवान पुनीतों के पुनीत हे दया निधान अतिशय पवित्रतम जिनकी परछाई पर भी श्री चंदन का लेप होता है मूर्ति पर आप मुझ दुर्गंध भरे घूरे का स्पर्श करेंगे हा? तो ब्रह्म ने कहा सत्यवती मेरा स्पर्श कर और शाप मुक्त हो जा। योजन गंधा से योजन सुगंधा स्वरूप हो तेरा मेरा स्पर्श कर और सुनो उस गंदगी और दुर्गंध के ढेर ने जब आत्मा का स्पर्श पाया तो वो चंपा चमेली और गुलाब हो गई चारों ओर खिलता हुआ वसंत आ गया वो घूरा ही तो था जो आत्मा की स्पर्श से लौट आया था बोलो और उसी दुर्गंध से बनी उन वनस्पतियों को समय की गंगा में वक्त की गंगा में टाइम वक्त भी तो एक गंगा है इस शरीर रूपी द्वीप पर आत्मा पराशर ने जब उस सत्यवती का भोजन का वर्ण किया तो फिर एक नवजात शिशु प्रकट हुआ एक फिर वेदव्यास व्यास प्रकट हो गया तो कहते हैं वेदव्यास इस प्रकार विद्वानों वो घूरा ही मेरी मां है अपराशर अर्थात आत्मा ही मेरा पिता है दोनों के वर्ण लगे, मैं तो सूत हूं अब तुम सबको सौगंध है तुम्हारे परमेश्वर की मुझे सच बताओ तुम्हारे मां बाप कौन हैं, बोलो अब फिर कहते हैं वेत्यास कि जिस परमेश्वर ने ब्रह्म स्वरूप होकर आत्मा के रूप में जो प्यार तुम्हें दिया बन के शबरी का राम वही प्यार उसने घोड़े को भी दिया और तुम मनुष्य होकर मनुष्य से भेदभाव करते हो और कहते हो कि धर्म की राह पर मुझे उत्तर दे दो मुझे बताओ कि इसमें सच क्या है कि ब्रह्म ने तो घोरे को भी वही स्नेह दिया वही प्यार दिया वही स्पर्श दिया जो तुम साहब को दिया उस ब्रह्म से प्रकट तुम लोग छूत पात भेदभाव कैसे करते हो सांप्रदायिक सोच सामाजिक सोच होती है समाज की विश्व व्यवस्थाओं के लिए समाजशास्त्रियों ने कुछ सोचा होगा लेकिन धर्म नहीं तो सदा एको ब्रह्म तो तुम भेद धर्म के नाम पर कैसे करते हो? फिर अधर्म क्या है वो मुझे बतला दो और कहा विद्वानों मेरी कथा के उन क्षणों को भी याद करो कि जब सत्यवती ने कहा था हम लोग एक निर्जन द्वीप पर हैं, यहां ओट भी तो नहीं है झोपड़ी मकान कुछ भी नहीं है और आप कहते हो इसी पर हमको ग्रस धर्म को प्राप्त होना है यह हर ओर से दृश्य है तो क्या ये विसंगति ना होगी क्या यह लोक लाज मर्यादा के विपरीत ना होगा तो पराशर ने कहा था कि रे सत्यवती मेरी माया से अभी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा काला पर्दा और हर व्यक्ति हमें देखता हुआ भी जानता हुआ भी नहीं जान पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो काला पर्दा तुम सब की आंखों पर भी तो पुतली बन के आया हुआ है कृष्ण आवरण है वो सब कुछ देखते हुए जानते हुए मुझसे पूछते स्वामी जी भगवान कहा मिलेंगे हर ओर पुष्पित और पल्लवित हो रहा हो हर ओर योजन गंधा को योजन सुगंधा बना रहा वो और पूछते हो मुझसे प्रभु के दर्शन होंगे क्या वो कृष्ण आवरण क्या मायावी है कि हर व्यक्ति हमको देखता हुआ भी हमको जानता हुआ भी ना देख पाएगा ना जान पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं कहा जब प्रभु भेद नहीं करते तुम मनुष्य होकर तुम्हें प्राणी मात्र में उस भाव को रखना था और तुम मनुष्य होकर मनुष्य से भेद करते हो और यही इन्हीं वेद व्यास ने हमको दिए हैं अठारह पुराण जिसमें महाभारत जैसा पुनीत ग्रंथ है श्रीमद भागवत जैसा अमृतमय ग्रंथ है एक से एक सुंदर कथाएं हैं और क्योंकि अगले शुक्रवार को होली महोत्सव है शुक्रवार की शाम को होली जलाई जाएगी 25 तारीख को गोद में उपरांत 26 को आप रंग खेलेंगे और सत्ताईस इसको फिर हम अपनी वेद गंगा में होंगे तो सोचता हूँ आज होली की थोड़ी सी कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ले लूँ महाभारत को थोड़ा रोक कर आपकी आज्ञा है ना हाँ ठीक है धन्यवाद इसको भी हम वेद से ही लेंगे जैसे जो गुरुकुल में हम देते थे वेद की ऋचा है प्रथम मंडल में प्रथम ऋषि के प्रथम सूक्त की छठी ऋचा है अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा अश्री ग्रमेंद्र ते ना है उप अग्नि में अगले सूक्तों में चला गया उप अग्नि दिवे दिवे दोषावस्त्रिया वमो भरंत एमसी उपमाने व्याप्त हो गए डूब गए मिल गए उपनिषद उपमाने कि वेद रूपी गंगा में व्याप्त होकर निषद माने बैठना उस गंगा में डूबकर उसमें बैठकर जिस ऋषि ने जो अमृत पाया वो उपनिषद हुआ शब्दों के अर्थ नहीं जान लो उपनिषद उपाने व्याप्त होना बैठना तो यहां क्या कह रहा हूं उपाने व्याप्त हो गए तो माने तुम में अग्नि ही आत्मा ही यज्ञ ही ब्रह्म ज्वाला दिवे दिवे तुम्हारी नित्य अग्नियों में जब समाये हम तो हम भी अमर हो गए कौन थे हम जो हुए हमर दोषावस्ता धिया वयम जो दोष कलुषताओं के वासनाओं के अतृप्तियों और इच्छाओं के वस्तावाने बिस्तर पर सो रहे थे ऐसी बुद्धियों वाले हम लोग भी हे आत्मा हे यज्ञ जब तेरी अग्नियों में आए तो तेरी अमर रश्मियों से अमर हो गए नमो भरंत एमसी ऐसे भरतार मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता इस रिचा के साथ ही हम कथा करते थे छह हजार वर्ष पूर्व बीच के अंतराल जरा धूमिल है मुझे वही याद हा, है हां तू वहीं से देता हूं कथा कोहरि हरिओम नारायण कि वो हम तुम में समाए और अमर हो गए और यही कथा है असुर राज है था हिरण्याक्ष और उसका छोटा भाई है हिरण्य कश्यपु अक्सर आप लोग हिरण्य कश्यप कहते हैं वो गलत है नाम क्या है कश्यपू हिरणाक्ष महाबलशाली महाअसुर है और उसने कहा कि वो सारी धरती को रसातल में डुबा के मार देगा और उसने त्राही त्राही मचा दी हिरण्याक्ष ने और आज भी मचाए है वो मेरा सत्संग तुम तक आने नहीं देता हिरण्याक्ष है ना वो बहुत दुर्दांत असुर है ये उसने वेद भी खो दिए वेदों को भी नष्ट करने पर बोलता रहा है वेदादिक ग्रंथों ब्रह्मा जी ने दुहाई दी तो महाविष्णु ने शुकर अवतार धारण किया और उसको मार डाला हिरण्याक्ष और पृथ्वी का अवतार किया अब चलो मैं कथा छोटी करूंगा तत्व अधिक रखूंगा ना वो तो कथा वाचा का हमारे पवित्र लोग सुनाएंगे हिरण्य माने सुनेरा गोल्डेन और ने आक्ष जब जब आंख पर विषांधता का सुनहरा आवरण चढ़ जाता है तुम तो सब हिरण्याक्ष से ग्रसित हो जाते हो तुम्हारा सारा सत्य ज्ञान हिरण्याक्ष रसातल में ले जाता है और धरती लोप हो जाती है बस अपने विषय और आसक्तियां ही तो देखा करते हो सब हिरण्या से ग्रसित मेरी कथा समझ में आती क्या हों गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चे पढ़े जाते थे क्या आज आंखों का सुनहरा पन्ना उतरा तो सत्संग पियोगे कैसे जानोगे कैसे छियोगे कैसे आज हिरण्य आग सब पर चढ़ा बैठा है आज भी तो जीवन का अमृत ज्ञान रसातल गया हुआ है विषांतताएं भौतिकताएं आसक्तियां सबके सर चढ़ी हुई है हिरण्याक्ष ने सबको ग्रसित किया हुआ है हाँ वैसे हिरण्याक्ष का मतलब हाँ भाई वो आजकल होती है ना कंजेक्टिवाइटिस आंख लाल हो जाती है हा, हा, हा। ये भी अर्थ है हिरण्याक्ष का सबको कंजक्टिवाइटिस है सबकी आंखों पर माया की कंजक्टिवाइटिस चढ़ी हुई है सर रहने आज से ग्रसित हो गए इसीलिए तो एक संकल्प एक संकल्प मजबूत ले नहीं पाते कि अभी बाहर निकल आए दल दल से बैकुंठ जिए वैकुंठ पाए मन को फिर ही तो नहीं पाते माला फिरत जो फिरा फिरा न मन का फेर अरे कर का मन का जानी सम मन का मन का फेर ये कर का तो फेरी ही फेर अब मन का भी फेर फेंक मत देना नहीं तो दोनों से जाएगा हा वो कभी ने तो कहा था ना कि माला फेरत युग फिरा फिरा ना मन का फेर और करका मन का डारी के मन का मन का फेर मैंने कहा ये तो गड़बड़ कर दी ये गलत है क्योंकि जिसने कर का मन का फेंका उसके मन का भी मन का गया तो माला फेरत जुग फिरा उसको सही कर लो माला फिरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर अरे कर का मन का जानी सम समन समान अब मन का मन का भी फेर दोनों को फेर तो कल्याण हो जाएगा और एक को फेंक देगा तो दूसरा तो फेंका ही जाएगा ये समझने की बात है तो आज हिरण्याक्ष हम सब पे चढ़ा है और नारायण ने वराह अवतार धारण किया जंगली शूकर का क्यों क्योंकि उसमें एक विशेषता है कि वो सीधा प्रहार करके मारता है उसकी गर्दन घूमती नहीं और जिसने इस अपनी हिरण्याक्ष मनोवृत्ति पर सीधा संकल्प का प्रहार नहीं किया उसका उद्धार कभी नहीं हुआ इतने के लिए छूट ले लूं, उतने के लिए छूट ले लूं, जरा सा दाएं हो लूं, आ ना सीधा प्रहार करो नो आई मस्ट किलेट किलिट जस्ट ना इसके लिए छूट ले लू उसके लिए नहीं बोले तो तुम नहीं मार पाओगे हिरणाश क्योंकि विष्णु भी नहीं मार पाते उन्होंने शुकर अवतार धारण करके ही उसे मारा वराह अवतार है उनका, तुम्हें भी वराह की भांति सीधे प्रहार करना होगा नो डेविएशन कई छूट मतलब तो तुम मार पाओगे इसे। अब फिर कथा में चलें, हां तत्व के साथ कथा में चलते हैं जब मारा गया हिरण्याक्ष तो उसके भाई हिरण्यकशिपु को बड़ी पीड़ा हुई और उसने घनघोर तब किया और ब्रह्मा जी को प्रकट किया ब्रह्मा जी प्रकट हो गए क्या ले मांगो क्या वर मांगते बोले मुझे अजर अमर कर दो बोले यही नहीं कर सकता अब देखो कहने लगे यही नहीं कर सकता और कोई वर मांग लो पूछो अगर तुम इसे नहीं अमर कर सकते तो देवता क्यों अमर हैं? एक सवाल क्या यदि हिरण्या हिरण्य कशपू को आप अमर नहीं कर सकते तो फिर देवता क्यों अमर है क्योंकि देवता मंत्र जानते हैं कि यदि अमर होना है तो अमर से हटके घर नहीं बसाना है तो वो घर नहीं बचाते हैं नारायण में ही व्याप्त हो जाते हैं तो अमर हो जाते हैं असुर चाहता है कि उससे हटके मेरी सत्ता बने वही तो कर रहे हो सारे के सारे तो जो अमर से कटा वो मर तो जाएगा ही मरेगा तो जरूर हो ये भी बोलो समझ में आता है टुकड़ों में बात करते हूं तात्व की बात कि जो अमर से हट के अपनी सत्ता बनाएगा वो बेशक मर जाएगा और जो अमर की सत्ता में अपने को व्याप्त कर देगा वो तो अमर हो ही जाएगा देवता गुरु जानते हैं असुर नहीं जानता है बोला मैं अमर तो नहीं कर सकता और चाहे जितने बर बार मांगे लें ऐसी बात हाँ बोले हाँ तो बोले लिखो खाता मैं मांगता हूं ढेर सारे बार बोले क्या बोले मैं न दिन में मरू ना मैं रात में मरू बोले हां तथास्तु न तू दिन में मरेगा न तू रात में मरेगा बोले ना मैं धरती पे मरू ना आकाश में मरू बोले तथास्तु न तू धरती पे मरेगा और ना तू आकाश में मरेगा बोले ना मैं जल में मरू ना मैं थल में मरू ना मैं नग में मरू बोले तथाशतू ना तू जल में मरेगा ना तू थल पे मरेगा और ना तू आकाश में मरेगा बोले ना मुझे कोई देवता मारे ना यक्ष किन्नर गंधारू मारे और नहीं, मैं किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं बोले तथास्तु। बोला तो फिर तो मैं अमर हुई ही गया बोले मैं अस्त्र और शस्त्र से भी न मारा जाऊं बोले तथास्तु तो ये भी दे और अब तो हिरण्य कशिपु चौड़ा हो गया क्या मुझे कौन मार सकता है और अब मैं महाविष्णु से बदला लूंगा जब ये हिरण्यकशिपु तपस्या में गया हुआ था तो इसकी पत्नी का अपहरण इंद्र ने किया वो गर्भवती थी तो देव ऋषि नारद के समझाने पर उन्होंने छोड़ दिया कहा कि तुम्हारा ऋण कशपू से बदल लेना है इससे नहीं और देवऋषि के आश्रम में ही नारद जी के आश्रम में ही असुर राज की पत्नी के एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया प्रहराद और बचपन का सत्संग का संग पाया और आप तो सदा कुसंग में रहते हो थोड़ी देर आ जाते हो कल सत्संग करने आए अरे कुसंग छोड़े हो तो सत्संग हुए और वो श्री हरि का अनन्या भक्त हो गया कहते हैं सत्संग उबारे और कुसंग डुबोए करने लगे लड़का अगर कुसंगी का साथ करे तो क्या होगा बर्बाद हो जाएगा अरे हम अगर एक बार अदालत जा पहुंचे जय ने कहा कुर्सी को आशीर्वाद दे दी और जैसे ही हम कोर्ट में प्रेमिसेस में अभी बाहर ही खड़े थे सारे वकील भेज दिए बोले स्वामी जी आप यहां कहा अरे हमने कहा गंदी जगह है क्या गलती हो गई लेकिन अब जाए दो फिर नहीं आएगी हाँ आपके जय साहब बुलाए थे हमको हमें मेरा पता था कि इतनी नालायक जगह कि यहाँ आए देखा इतनी देर बाहर भी मैं संग नहीं कर पाया तुरंत लंचन आए हैं आप यहां कहिए तो इसलिए कहते हैं संग का भारी प्रभाव पड़ता है और संग है झूठ बोलना संग है द्वेश करना संग है फरेब करना संग है भेदभाव करना संग है मेरा तेरा करना ये सारे सत्संग है कि कुसंग है और इन्हें न सोते न जगते आप छोड़ ही नहीं पाते तो सत्संग कहां से करोगे अरे इन्हें हटाओ तो सत्संग हो सत्संग अति दुर्लभ होता है और उस बालक को मिला प्रहलाद को सत्संग तो वो महाविष्णु का अन्य भक्त हो गया तब पूरा करके जब ये लौटे तो अपने बेटे को भी ले गए पत्नी को भी ले गए कैसे और वहां घोषणा कर दी क्या विष्णु का श्री हरी विष्णु का कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा अब मेरी ही पूजा नारायण रूप में होगी सुबह से शाम तक यही तो करते हो संवाद सुना आपके बाप बेटे के अरे मेरा पैदा किया हुआ और ऐसा ऐसा करता है देखो हेरण्य स्कूल बोला <laughs> हर घर में बैठा सास बहु में हिरण्य कशपू है देवरानी जेठानी में हिरण्य कशपू बैठा है? है नहीं? रोज घरों में वही तो डायलॉग बोलते हो असुर वाले जबकि मानते हो उसी का है, फिर भी कहते हो मेरा हा मेरी कथा समझ में आती क्या अब पहले थोड़ा शब्दों का अर्थ लिख लो हिरण्य माने सुनहरा फिर से और कशपू माने बिस्तर कशपू माने बिस्तर जिसपे लेट के हो बैठ विषय वासनाओं का सुनहरा बिस्तर ये मन हमारा हिरण्य कशपू ही तो है समय बैठा है सब है। कोई बचा नहीं इससे मेरी कथाओं को खाली वो वैसी मत समझना कि कोई वो जैसे आजकल तमाम टीवी सीरियल आते हैं ना ये तत्व तत्व की कथाएं हैं गुरुकुल में वेद को सरल करके बच्चों को पढ़ाने के लिए उदाहरणार्थ नहीं लक्ष्य एक ही है कि बच्चे को पवित्रतम वेद का अमृत ज्ञान उसके संस्कार में उतार देना यह नहीं कि जाने ये किए उसी को अर्पित हो जाए तो हिरण्य माने सुनहरा और कशबू माने बिस्तर विषय वासनाओं अत्यो और इच्छाओं का ये जो सुनहरा बिस्तर है मन मेरा ये भी तो हिरण्य खशबू है और इस मन को वरदान है ये ना दिन में मरेगा और ना मर सका कोई इसे ये ना धरती पे मरेगा और ना आकाश में ना जल में ना थल में ये ना दिन में मरता ना रात मन हिरण्य कशबू है मेरी कहानी इस लीला में भी पावन ऋषि सुनाते रहे मुझको हम तो कोरी कथाएं करके भागते रहे इतनी सतई सोचती है हमारी हम विदेशों की गुलामी कभी मन से उतार ही न पाए अपने सत्य तक पहुंच ही न पाए तो ये हिरण है कशपू मन है मेरा जो चौबीसों घंटा तृत्यों में लिप्साओं में है न जिसे तुम चिंता तनाव कहते हो अतृतियों के कारण ही तो है अरे अपने के लिए तो हर कोई मरा कभी अजनबी के लिए भी कोई मरा है मिडिल ईस्ट में बड़ा भारी भूकंप आया आचालु सोनामी आया भी भारत में और सोनामी में लाखों लोग बने हैं आप सबने सुना आपको दुख हुआ संवेदना हुई लेकिन आप ऐसे किसी को हार्ट अटैक हुआ क्या और अगर उस सनामी में एक बेटा तुम्हारा होता तो चित पड़े होते तो मुझको मेरा ही मारता है अजनबी थोड़े ना और उस आसक्ति को तुम धर्म बताते तो फिर मुझे अधर्म क्या है उसकी परिभाषा बता दो ये मन हिरण्य कशपू है इसने सुनहरे बिस्तर में मुझे दे दे के थपकी जो सुलाया है तो मैं कभी जागा ही नहीं हूं प्रहलाद प्रमाने अजर अमर और हलात सरकार होता है मस्ती प्रहलाद आत्मा की अमर मस्ती का भाव ये सतसंग प्रहलाद है आह्लाद शब्द इसी हालात से बना इसी की उत्पत्ति है अच्छे से समझ लो कहते नहीं वो बड़ा आह्लादित हो गया तो आह्लादित में आ आह और लगा है वस्तुता मूल शब्द क्या है हलाद हलाद माने मस्ती आह्लादित अत्याधिक मस्ती में आ गया बड़ा प्रसन्न हो गया या? तो प्रहलाद अमर मस्ती है जिसमें प्रभु भक्ति की समर्पण की जो सचमुच गोविंद का हो गया प्रहलाद हो गया तभी ये मन हिरण्य कशपू उसे बहुत सताता है उसे गुरुकुल में भेजता है पढ़ने के लिए प्रहलाद भी जाते हैं तो जब वहां पढ़ने जाते हैं तो गुरुदेव सब लड़के उनसे दूर भागते हैं बोले तुम राजा के पुत्र हो तुम्हारी परछाई के भी पाँव पड़ गया तो राजा हमारा सब उतरवा देगा बोला नहीं हम सब एक नारायण के पुत्र हैं आओ सब हाथ में हाथ मिलाएं और हरि नाम संकीर्तन करें तो जो गुरुदेव ने देखा कि ये क्या कर रहा है बालक तो दौड़ के गए और उन्होंने हाथ पकड़ के छोड़ाया वो गोल गोल नाच रहे थे तो गुरुदेव भी हरि नाम संकीर्तन करने लगे इधर हिरण्य कशबू आया ये देखने के लिए के बहुत अच्छे से गुरु पढ़ा रहे होंगे कि मैं ही सब कुछ हूं और विष्णु कुछ नहीं है देखा तो गुरुजी भी साथ ही में नाच रहे हरि नाम संकीर्तन पे दौड़ के आया और हाथ छुड़ाया तो संकीर्तन बंद हो गया देखा ये बल्ब जल रहे सर्किट में एक फ्यूज बल्ब डालो तो क्या होगा सब बंद हो जाएंगे और बहुत से अपने सर्किट सही नहीं करते सत्संग सुनने चले आते सर्किट सही करके सुनो अमृत मिल जाएगा क्योंकि तो सारे बल जल रहे हैं बीच में एक फ्यूज बल्ब लाल दो तो सारे बुझ जाएंगे अपने मन के सर्किट सही करो विषांतताओं को अंतिम रूप से छोड़ने के लिए तत्पर हो जाओ अमर नहीं हो मौत भयानक पंजों से तुम्हारी तरफ बड़ी आ रही है वही बच पाएंगे जो गोविंद के हो जाएंगे बाकियों का सब कुछ लूट जाएगा चिता की राख मुकद्दर बन जाएगी जो समय के रहते नहीं जागे वो जागे भी तो क्या जागे अभी जागो इसी क्षण तत्क्षण जागो ले आए और गुरुदेव ने कहा इस बालक को ले जाओ मैं नहीं पढ़ा सकता ये जादूगर है ले गए नाना प्रकार की यंत्रणाएं थी पर्वतों से फेंका हर तरह से उसे सताया ये मन सताता हम सबको इसकी चिंता उसकी चिंता इसका लेना उसका लेना अरे हिरण कशपू तुमसे श्री हरि भक्ति छुड़वा रहा है और तुम उन्हीं से चिपके बेटे स्वामी जी ये चिंता हमारी दूर हो जाए हमने फिर दो और आ जाएंगे तू श्री हरि को भज, भा सब कुछ वही पर आपने कहा समस्याएं मेरे पास भी ले आती हो अब बोला मैं गीता भागवत सुनाने वाला प्रार्थना कर सकता हूं सरकार बैठे हैं अर्जी लगाए दूंगा और गंडा था भूत प्रेत में मेरी कोई आस्था नहीं है जो ये ना करें वो क्या करेंगे मैं मानता नहीं हाँ वो सब खाने पीने के धंधे ठगों की बारात है मेरे को क्या लेना उससे ये मन हमें पीड़ाएं देता है असह पीड़ा है इसकी चिंता में फंसो उसके तनाव में चले जाओ बोले आज सत्संग में नहीं जा सकते क्यों क्योंकि क्यों हरण्य कशबू ले गया आज बोलिया वो फसौ फिलंण जगह शादी थी ना तो इसलिए नहीं आ पाए मैंने हाथ ले गया ना सही है बिल्कुल सही है इसमें कुछ गलत नहीं तुम सदा हिरण कशपू भक्ति करते हो और प्रभु भक्ति करते हो तो इस लोभ में कुछ और मिल जाए तुम प्रभु की नहीं लोभ की भक्ति करते हो और मान लेते हो कि हम तो भक्तराज होंगे अरे उसके हो जाओ वो लक्ष्मीपति है वैकुंठ और लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है उससे हट के भागोगे तो कुछ न पाओगे प्रहलाद को सारी सजाएं देते हैं तो उनकी बहन होलिका है उसको सूर्य का वरदान का एक दुशाला मिला हुआ है कि जब तक दोशाला वो ओढ़े रहेगी तो वो नहीं जलेगी उसने कहा कि मैं इसको लेके आग में बैठ जाती हूं यदि तुम्हें भगवान मानेगा तो मैं उतार लाऊंगी नहीं तो आग में तो जल ही जाएगा और मेरे पे तो दुशाला है मेरे पे कुछ होना नहीं और वो दुशाला लेके बैठ जाती मैं आधी कथा सुना रहा हूँ बाकी बहुत सी लिपा बहुत से विद्वानों और कथाओं में आती हैं मेरा उनसे भी कोई विरोध नहीं है हाँ हरी अनंत हरी कथा अनंत उससे कोई कुछ लेना देना जो मूल कथा है तो लेके बैठ जाती है लपट उठ जाती है तभी तेज आंधी आती है और दुशाला उसके बदन से उड़कर प्रहलाद को लिपट जाता है होलिका जलकर भस्म हो जाती है कि होलिका कौन है हिरण्य कश्यू की बहन है मन की विषांतता ही तो बहन है आसक्तियां ही तो और ये चिता की लकड़ियों पर सारी कुटिलताएं तुमको लेके चला देती हैं। यदि सत्संग का अमृत होता तो क्यों जाते वहां ब्रह्मांड से ज्योति बन निकल गए होते जो अभी वेद की रिचय पढ़ा गया दिखावा भक्ति कोई भक्ति नहीं है वो ठगी है कुछ लोगों का सम्मान पाने का कुचक्र है कि और कुछ लोग हमारी प्रतिष्ठा करेंगे जो सत्य भक्ति है वो भी नम्रता से भीतर जाती है दिखावों में नहीं जाती और प्रहलाद जब छूट के आ जाते हैं तो हिरणिक पागल उठता है उसे विश्वास है मैं तो मारा ही नहीं जा सकता तो उसने पूछा अच्छा बता तेरा ब्रह्म कहां पर है तू लोहे के थम्भ को थपा रहा था किसी के साथ बांधूंगा ऐसे तो कैसी खम्भ में है ना बोले अच्छा गधा उठा करके उस खंभ को मारा तो खंभ फट गया और उस खम्भ में से नृ सिंह अवतार हुआ भगवान आधा शर नर का है और आधा शेर का है नृ है नर भी है और शेर भी है आधे आधे वो प्रकट हुए वैसे आपको बता दूं ब्रह्म ज्वालाओं का नाम है नृ ये जो अग्नियां हैं इनको हमने नरि सिंह कहा है, जो यज्ञ की ज्वालाएं हैं नवदोगाए इनको नरा नरि ये इन्हीं के संबोधन है लेकिन यह कथा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं पता नहीं बड़े बड़े भी पढ़ पा रहे हैं नहीं जानता तो नरी सिंह प्रकट हुए और उन्होंने परास्त किया हताश कर दिया हिरणी कश्ब को और उठा लिया उसको और ले आए दहलीज पर बोले ना तू घर के भीतर है न बाहर है गोद में रख लिया बोले ना तू धरती पे और न ही आकाश में बोले तेरी सारी शर्तें पूरी हैं और तुझे मारने वाला ना कोई नर है ना कोई यक्ष है ना कि नर है मैं इंद्री सिंह हूं आधा नर और आधा सिंह और न दिन है और न रात है सांझ का झुटपुटा है इसीलिए सांझ के झुटपुटे में ही होली जलाई जाती है सांझ का झुटपुटा है और ना यहां कोई अस्त्र है ना शस्त्र है उन्होंने उसको फाड़ के हिरण कशपू मारा गया भगवान ने लीला करके दिखाया है कि तुम सब अपने अपने हिरण्य कशपू मारो और प्रहलाद हो जाओ जिसको सीने से लगाए हैं हिंह भगवान ये कथा है इसीलिए हम होली जब मनाते हैं तो सब पे रंग डालो सबको गले लगा लो एक ब्रह्म आज कोई भेदभा करो और आप लोग होली मनाने जा रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना तो कर ही सकता हूं इस पवित्र दिन को पवित्रतम ढंग से जैसे आधिकाल से मना रहे हैं वैसे ही मनाएंगे एक कोई नशा नहीं करेंगे आत्मा के हालात जब आत्मा का नशा है तो फिर ये गांजा भांग और ये शराब कोई छूएगा नहीं ये महापाप है ये महापतन के द्वार है और शुभ दिनों पे इनका सेवन करना और भी जघन्य अपराध है और नशे करने के लिए उनका रूप है ना तो जब बढ़िया नशा मौजूद है तो सड़े नशों में क्यों जाओगे और एक भजन कीर्तन करेंगे कोई गाली गलौज नहीं करेगा वो तो कहते हैं होली की मैं गाली ना दी तो क्या ये सब बकवास है आप में कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा ये महापाप है ये जघन्य अपराध है बड़ी विनम्रता से आत्मा के नौछावर भाव में आत्मा का रोमांच लेते हुए इस दिन को युगों ने मनाया है गंदगी कभी नहीं की तो कोई किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं करेगा होली एक पवित्रतम त्यौहार है हमारा कि सब पे रंग डालो सबको गले लगा लो ब्रह्म सब में वास करता है उसी का बनाया सचराचर है आओ हर और उससे मिले आओ उसको प्यार दें। गोविंद के हो जाए तो इसे अतिशय पवित्रतम ढंग से मनाएंगे कोई पत्ती किसी प्रकार की दुर्गंध ना होगी और दूसरों को भी समझाएंगे कि गुलामी को छूटे हुए बहुत समय हो गया है